समात अलौकिक विग्रह अवस्था में ही होगा और किसी पुस्तक में यदि पहले दिया है सुपोधा तुलोप करके समांत क्या उठी कि नहीं है शब्देंद्र से करे में समांता इस सूत्र में स्पष्ट कहा गया है अत्रसपद य संबंधी अलौकिक विग्रहवाक्यपर एवं अभ्यभादि पदा तत्परा अलौकिक अवस्था में सामस अभीभादा है ये गोस्त्रीय भाष्ये स्पष्ट में अंतृभाष्यवच अलौकिक वाक्य सामस संज्ञा समकाल में सामसाता सिद्धांत ये लघु शब्देंद्रिशर्मे लघुशब्देन्द्रिशर्मे नागेश कहा है ये नागेशभ्ट नव्यनया वैयाक कयट को प्राचीन कहते ये नव्य है बहुत स्थान में कहीं कहीं कैट मत का भी खंडन किया भाष्य प्रमाण दे करके ये शब्देन्द्रशेखर लिखने के पहले नागेश ने महावाष्य का कंठस्थ करके दीवालों को सुनाया अठर बार अठरह बार महावाष्य की आवृत्ति का ऐसे ही बोला पूरा सुनाया किसको ऐसे देश पूरा पूरा कंठस्थ करके अठरह बार किया तब उसके बाद लिखा है बहुत विद्वान है माने उनके मतलब स्पष्ट अलौकिक विग्रहवाक्य समास संज्ञा समकाल सामसाता विद्या है <coughs> आगे विद्या सच बहु जस गोमत जस जसवस्थाया अलौकिक वाक्य सुपरस्ता सुप सुबंत के पुप के बाद भी समसात होगा ततः पूर्वत्व तो वाच्यर्थ विरोध पूर्व में सुभ के पहले नहीं नहीं शुभ रहितम समार्थम कि तद तो, तो विशिष्टमेव सुभ के पहले ही समासथ नहीं सुप विशिष्ट है विशिष्ट सुवंत होने से उसके बाद ही प्रातिपेदिक संज्ञा होकर के समास उनसे प्रतिपेद संज्ञा सुप के लुक रहते शुभ का लुक हो कैसे प्रातिवेदी संज्ञा प्रातिपेद संज्ञा कब होगा समास हो संगया। संगया तो ऐसे समास होने से ही शुभ विशिष्ट ही समास है उसी अवस्था में समाशांत समाशांति समाज के अंतिम होगा समाज का अंत अवयव है समासान्त समास का अवयव प्राचीन मत है उत्तरपद का अवयव उसका निराकरण किया प्राचीन मत नहीं किंतु उत्तर उत्तरपद पुरा उत्तर पद का अवयव ये मत का निराकरण किया उत्तरपद अवय तम इतने भाष्यकार से कहा गया है कैट ने कहा है तन्ना फलाभा करके उसका निराकरण किया तो समाशांत प्रत्यय होगा के विग्रह अवस्था में ही समाशांत प्रत्यय होता है जैसे आया था ऊपर उपराजम राघ समीपम राजनगस उप नहीं उप राजस उपुरपातन पर उपराजन घस फिर अव्यव्य सर्वत्भु द्वारा टच होकर के उसके बाद सुपधातु से लोप होगा सुपधातु प्रातिपदी ग्रह किसी पुस्तक में दिया है तो ठीक है नहीं स्पष्ट दिया है इसका थोड़ा सा बाल लोगों ने भी स्पष्ट शब्द शेखर मत दिया है प्रसिद्ध है अलौक्य विग्रह अवस्था में ही समासंत प्रत्यय होता है निपत्र करने के बाद अभी पूर्ण हो गया था अर्धम नपुंसकम समान सवाच्य अर्ध शब्दों नित्यम क्लिवे सप्रागवत अर्धशब्द दोनों में प्रयोग होता है एक अंशों को भी अर्ध कह देते हैं और समान समान होता तो अर्ध अर्ध का था आधा तो दो टुकड़ा करते समय एक छोटा एक बड़ा हो गया तो भी अर्ध शब्द प्रयोग होता है और समान समान हो तो भी शब्द होता है किन्दु इससे दोनों में भेद है नपुंसक का जो अर्ध शब्द होगा यदि समान दो भाग हुआ तो अर्धम यदि समान समान नहीं है छोटा बड़ा हुआ तो पुलिंग भी होता है नपुंसक का भी होता है अर्धम अर्ध इस दोनों होता है और अर अर्धम कहेंगे तो बिल्कुल बराबर नित्य क्लिबलिंग होता है समान स्वभाष्य अर्ध शब्द नित्यम क्लिबे समान समर समान अंश दोनों बराबर हो अर्धशत नित्य ही क्लिब होता है अर्थात यदि छोटा बड़ा होगा तो क्लिब भी होता है और अन्य लिंग भी होगा पुलिंग होता है इसलिए अर्धम नपुंसक में नपुंसक देने से जो नपुंसक ही होता है अर्धशब्द नपुंसक कौन सा होता है जो समान सवाचक हो उसको लेना है ये समास होगा और जो समान वाशवाचक नहीं अर्धशब्द हमेशा ही नपुंसक नहीं होता है उसका ग्रहण नहीं होगा सूत्र में नपुंसक का विशेषण देने से इसलिए वही अर्धशब्द का समास होगा जो बिल्कुल आधा आधा हो तो सपागवत स सुभ तेना समस् व समस्ते थे स तत्पुरुष अर्धम पिपल्या है ये विग्रह है अर्धसु अर्ध वहाँ षष्टी की अनुवृत्ति अर्धम नपुंसक है ये अर्धम प्रथमांत हो गया तो ष्ठी अंत पूर्व निपात हो क्या अच्छा नहीं ये सूत्र से करने से ष्ठी से प्राप्त था समास ष्ठी से करने पर पिपली का पूर्व निपात होना था किन्दु अर्धम नपुंस के सूत्र समास हो गया अर्धश प्रथमांत है प्रथमांत होने से अर्ध के उपसर्जन से क्या पूर्व निपात अर्ध से ये सूत्र नहीं होता तो ष्ठी से समास हो था अभी से समासपात होगा सुपधातु लोपन पर अर्ध पिपली अर्ध पिपली जो बना यहाँ अर्धम पिपल्या विग्रह होता है अर्थात पिपली का आधा पिपली होता है पिपर कहते त्रिकुट बनाते हैं मरीच पीपली और एक सूंठ होता है ये तीन का चूर्ण करते त्रिकुटा बनाते हैं जैसे त्रिपला बनाते हैं हरित की बहडा आंवल की तीन ये पिपली होता है कि पीपल कहते उसका आधा तो यहाँ पिपल्या अर्धम पीपलया अर्ध्यन पीपलया अर्धात जितने विग्रह करेंगे तो पिपली शब्दों को भी उपसर्जन संज्ञा होना चाहिए एक विभूति चाह पुरा निन ऐसे सूत्र है विग्रह में यदि नियत विभूति होगा तो उपसर्जन संज्ञा होगी किंतु पूरा निपात नहीं होगा तो पीपल पिपल शुक यदि उपसर्जन संज्ञा होती तो गोस्त्री रूप उपसर्जन से ह्रष चाहिए था किंतु यह हस्त नहीं होता है <coughs> एक विभक्ता वसष्टंत वचनम इति वचन उपसर्जन नहीं ये तीन नंबर टिप्पणी दिया इसमें एक विभतो अष्ठ्यंत वचनन एक विभूति चा पूर्व निपात सूत्र से जो उपसर्जन संज्ञा होती है वो ष्ठिय अंत हो तो नहीं ष्ठ अंत को छोड़ करके इसलिए पिपली शब्द की उपसर्जन संज्ञा नहीं हुई उपसर्जन संज्ञा नहीं से प्रश्न नहीं हुआ अर्धपिपली सवनांत तो है सुधि उत्पत्ति सुपधात सुख हल गया बुदीर्घात सुलूप हो गया अर्धपिपली प्रथमांत है सप्तमी सौंडे सप्तमी प्रथमाते हैं सप्तमी प्रत्यय गि ओसुपी सप्तमी तो सप्तमी कहन से प्रत्ययग्रहणे तदंतग्रहण सप्तमी अंत सौंडे के शब्द है एक शब्द किन्द बहुवचन क्या सौंडेयी बहुवचन कहन से केवल नहीं आदि भी सौंडन आदि छंडादिगण है छंडादी प्राग बैल जैसे अर्थात वह समस्याते सतत्पुरुष विकल से समास होगा सप्तम आदि के साथ सउंड आदि के साथ आदि प्रातिपदिक है सौंड प्रकृति का सुबंधिक के साथ इस अर्थ करना सौंड है प्रकृति जिसमें इस सुबंध के साथ सप्तमी का समास होगा अक्षय सुंड प्रवीण अक्षय संड सप्तम अंत हो गया अक्षय सुंड सप्तमी अंत की पूर्व निपात उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात है सप्तम प्रथ प्रथमांत है सप्तमी ऐसे सप्तमें तो अक्षय सु अक्षय सुप साउंड सुग्रह कैसे होगा अक्षय क्या क्या आएगा गी, सु, सुप अक्षय अच्छा, सुप साउंड सु। अच्छा, सु। क्या गे दोनों में कोई भेद है दोनों सु में कोई भेद है एक बहुवचन है प्रथम तो एक बहुवचन है और एक है? हाँ अक्षेशु सौंड बहुवचन है एक वचन इतने अंतर है और विभूति भेद है सपते हैं प्रथमांत अक्षय सौंड बन लोप हो जाएगा प्रथमांत है अभी यहाँ से ये तत्पुरुष द्वितीय शितातीत तृतीय तत्कृता तन गुणवचन ये सब द्वितीय तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष से कहते हैं किंतु तो इनको छोड़ करके भी समास होता है इसलिए ये योग विवाह किया द्वितीया तृतीया इत्यादिग विभागाद तृतीयाद विभक्ती प्रयोगवशा सामसों योग विभाग योग विभाग योग विभाग योगे सूत्र सूत्र का विभाग विभागे से जैसे पहला सूत्र द्वितीया शीतातीत पथित गतात्यस्थ तो प्राप्ता पर नहीं इसका दो सूत्र कर दिया पहले एक सूत्र है द्वितीय उसका अर्थ होगा द्वितियांतम समर्थे न सुबंते न समस्ते समर्थ सुभंत के साथ समास होगा उसके बाद शीतातीत आएगा एक दूसरा सूत्र द्वितीय की अनुवृत्ति है फिर अर्थ होगा गया द्वितियांत सुबंतम प्रकृति के सुबंत ही जो अर्थ है द्वितीय सूत्र का अर्थ हो जाएगा प्रथम सूत्र का अर्थ होगा द्वितीयांत समर्थ सुबंध के साथ समस्या होगा ऐसे तृतीया है तृतीया के सूत्र अलग बन जाएगा तृतीया उसका अर्थ होगा तृतीयांतम समर्थन सुबंत न समस्ते व समस्ते दूसरा सूत्र का तत्कृथा ने अर्थ है न गुणा बचन है ना तृतीया की अनुभूति हो जाएगी फिर जैसे सूत्र इसे होगा ऐसे योग करने से जो त्रि द्वितीय सीतातीता कुछ शब्द के साथ तृतीया तत्कृथ और अर्थ के साथ कहा चतुर्थी तदर्था तो बड़ी चुख कुछ शब्द के साथ पंचमी के बारे भय के लिए ऐसे जो कुछ कुछ शब्द के लिए कहा गया था उसको छोड़कर के अन्यत्र भी समास होता है समझना किंतु कहाँ देखना प्रयोग वसाद जैसे जैसे अस्त्र प्रामाणिक प्रयोग को, को देख करके समास समझ लेना वाप्यस्व आयत था लघुकमती वाप्या मस्व वाप्यस्व वह सप्तमी समास समझना इसलिए समास्यत्र भी होता है दिखसख्ये संज्ञाया हाँ, दीक्ष दिख संख्या च दिखसख्ये प्रथम संज्ञाया संज्ञा में यहाँ विशेषण विशेषण बहुल से समास हो सकता था तो यहाँ दिक्कसख्य संज्ञा में नियम करने के लिए सिद्धे सत्य आरंभ नियम संज्ञाया में वेत का शब्द संख्या है शब्द संज्ञा में ही समास होगा यदि कि विशेषण संख्या विशेषण विशेष के साथ पूर्वेशु काम समी सप्तरशय ये संज्ञा है इसका अलौकिक विग्रह वाक्य तो बने गया अलौकिक विग्रह वाक्य पूर्वाच यशु काम समी कहेंगे तो नाम जो संज्ञा सिद्ध नहीं होगा इसलिए कोई विशेष ग्राम ही पूर्वा ईशु काम समी संज्ञा है संज्ञा का अर्थ विग्रह के द्वारा वाक्य के द्वारा संज्ञा का ज्ञान नहीं होगा इसलिए अलौकिक अविग्रह समासन सप्त ते ऋषे कहेंगे तो कोई भी सात ऋषि हो सकते हैं इसलिए वहाँ यदि विग्रह करेंगे सप्त ते कृत्वादि ऋषे ऐसे कृत्वादि कुछ जोड़कर कहेंगे तो असपद विग्रह भी कर सकते हैं जो कोई सात ऋषि को सप्तऋषि नहीं कहते क्रत पुलपुल से वसीष अति अंगिरा वशिठम ऋचि कत्रपुल पुलस्त अंगिरा वसीचि से वसिष्ठादे सप्तजते वसिष्ठादय ऋष से ऐसे भी कर सकते हैं पूर्वाच अश प्रसिद्ध सुकाम काम समीच ऐसे कुछ करके विग्रह कर, कर सकते नहीं कत ऐसे अस अविग्रह पूर्वासुशु काम समीच हो जाएगा दिखवाचक सद्पूर्वा दीक्ष संख्या प्रथमांत है पूरा निपात होगा संज्ञा में कोई विशेष ग्राम नगर का नाम है पूर्व ईशु कामशमी सप्तर से बीस प्रकार सप्त ऋषि जस, जस समास संख्या संज्ञा में क्रतुपुला आदि साथ ऋषि प्रसिद्ध है उत्तरी तो दिशा में ध्रवतारा के चार तरफ घूमते हैं तो सप्तन जस ऋषि जस समास होने के बाद दीक्ष संख्या संख्या पूर्व सुपधा लोप हो जाएगा सप्तन के आगे नकार का न लोप प्रातपदिंग से सप्त के आगे इसी के रि आदिगुण हो गया सप्त ऋषि का बहुचन सप्तर्ष अ ये भी संज्ञा है तेने न यहाँ तेना संज्ञा में नियम हो जाने से उत्तरा वृक्ष उत्तर दिशा में होने वाले पेड़ बहुत ही उत्तरा वृक्षा समास नहीं हुआ नहीं तो यहाँ भी विशेषण विशेषण भोलो से उत्तर वृक्ष ऐसा बन सकता नहीं होगा क्योंकि संज्ञा नहीं किसी उत्तर दिशा में कुछ पेड़ है तो संज्ञा नहीं होने से समास नहीं हुआ पंच ब्राह्मण पांच पाँच ब्राह्मण है कति ब्राह्मण का पंच ब्राह्मण कोई संज्ञा नहीं होने से समास नहीं हुआ नहीं तो समास हो जाता तद्धिताथोत्तरपद समाह तद्धितार्थ उत्तरपद पद में समाह द्वंद्व करे के सप्तमी अन्त है तद्धिताथे उत्तर पद सप्तमी सौ के साथ तद्धिताथ जो सप्तमी तद्धिताथे विषय तद्धिताथ के विषय में तद्धिताथ में कोई प्रत्यय होने वाला है वहां समास हो जाएगा उत्तरपदे पद पर सप्तमी उत्तर पद से पर में रहते और समाह अर्थय वाच्य समाह वाच्य दीख संख्य के अनुभूति है दीख संख्य समस्त दीख को संख्या दोनों का समास होगा एक दीघ का भी और संख्या का दिक का समास विषय में उत्तर पद पर रहते और समाह में कितना हो जाएगा तीन संख्या का भी इसे तीन छः हो जाएगा इसे हम का आधारण नहीं दिया सिद्धांत कौन में है तो पूर्वश्याम शालायाम भाव ये तद्धार्थ विषय तत्र भवार्थ में तद्धित प्रत्यय होने वाला है तो तद्धित प्रकरण में भाव शब्द हम दिया तत्र पूर्वश्याम शालायाम भव तो तद्धिताथ प्रत्यय होने के विवक्षा होने पर पूर्वश्याम शालायाम में समास होगा दिक्क संख्य पूर्वा दिक्क पूर्वश्याम पूर्वांगी सालांगी अभी तद्धितार्थ विषय में समास पहले हो गया पूर्वांगी शालांगी में समास हो गया दीक्ष पूर्वनिपात हो गया फिर उसके बाद तो, सुपधातुल हो जाएगा इति समा पूर्वा साला इति समास जाते ये है सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंवध भाव, भाव। आरती के वृत्तिमात्र पुंवध भाव सर्वनाम किसी मृत्यु होने पर पूंवपद हो जाएगा पुर्लिंग में जैसे रूप से रूपों पूर्वा है त्रिलिंग में अभी पूर्व हो जाएगा पूर्वशाला होने के बाद ये हो जाएगा तद्वित प्रत्यय है तद्वित प्रत्यय आगे होने होने के विवक्षा है तो पहले समाज हो गया दिक्क पूर्वपदा दसायांग य पूर्वपद दिक हो तो दिक्क पूर्वपद से पूर्वपद में जिसका दिक्क हो असंज्ञा में यह प्रत्यय होगा अस्माद भवाद्यर्थ यहाँ सियाद संज्ञाया पूर्वाशाला है दिक्क पूर्वपद पूर्व दिक्क पूर्वपद दिग्वाचक शब्द पूर्वपदम ये असंज्ञा में संज्ञा तो नहीं लगे सूत्र य प्रत्यय हो गया यहाँ का यहां कारी संज्ञा के सूत्र से चुट्टू और रहेगा तो भावार्थ में यह हो जाएगा ओ तो पूर्वशाला पूर्वाशाला के आगे यत्य आएगा यहाँ का अरेगा पूर्वशाला यहाँ या, प्रत्यय का अ होने पर अभी ये सूत्र आगे लगे असंज्ञा में कहा संज्ञा में हो तो ये सूत्र नहीं लगेगा पूर्वेश काम सम पूर्वेश काम समी वहाँ नहीं लगिया यहाँ प्रत्यय नहीं होगा भवाअ में पूर्वेश काम समीषु भवा भूर्वी भव। तो अन समय होगा यहाँ प्रत्यय नहीं होगा तेचा आदे तु अचा आदे तद्धिते फिर कैसे होना चाहिए इति नीति तद्धिते तिते स्वचा आदि रच वृद्धि सैत इंत नीति तद्त प्रत्यय होतो, तो इंत नीति अचाम आदे है आ, में जो सबसे प्रथम आद्य अच्छे आधे रच वृद्धि आदि ऐसी की वृद्धि होगी तो पूर्व साला अगर यह प्रत्यय पूर्व साला में कितने अच है चार अच्छे इंत बाद आगे है भावार्थ में यह प्रत्यय इंत प्रत्ययते आदिअस की वृद्धि हो जाएगी आदि अच्छे कौन उ ऊ की वृद्धि होगी उ का वृद्धि होने से क्या होगा ओ पउ शाला अग्रे अने पर यश्य सूत्र से लोप हो जाएगा साला में आकार का यश्यति च क्या करता मालूम है ई कारे तथिते च परे भस्य इवन अवन लोप यस्य से ई और अ य है ये और अके लोप होता है तो आ का लोप होने पर आ, मिल जाएगा पौर्वशाल बन गया पूर्व पूर्वश्याम शालायाम भवती पौर्वशाल ये बन गया तद्धिताथ विषय में संख्यावाचक दीक्वाचक का समास तद्धिताथ विषय में दीक्वाचक शब्द का, का संख्यावाचक का, का दो उत्तर पद पर रहते दो समाह में दो ऐसे है एक उदाहरण भी हुआ तद्धतार्थ उत्तर पद समाह तद्धिताथ के विषय में और पूर्व पद क्या है दिकवाचक है आगे उत्तर पद पर रहते एक उदाहरण पंच गाव धनम यस पंच गाव धनम यसे ये त्रिपद बहुबरी हो बहुबुरी तीन पदे इसमें ीणी पदा यस्म बहुग्री स बहुग्री त्रिपद त्रिपदे तीन पद वाले बहुग्री पंच गावनम से पंचगावधन से पंचन जस गो ये सुस होगा अभी उत्तर पद धन पर रहते पंचगाव में समास हो जाएगा तत्पुरुष तत्पुरस पंचगावोधनमय यसे बहुव्री समास होगा उत्तर पद होता है समास में चरम अवय धन है उत्तर पद धन रहते पर रहते पंच और गाव्य में समास हो जाएगा ये किसी अर्थ में उत्तर पद परत उत्तर पद परत पंच है संख्यावाचक शब्द संख्यावाचक शब्द का समास हो जाएगा उत्तर पद परे रहते उत्तर पद कौन है ये धन धन पर रहते पंचगाव में समास हो गया पंच है संख्यावाचक शब्द पंचंजस गुजस द्वंद्व तत्पुरुषयर उत्तर पदे नित्य समास वचनम अभी ये समास विभाषा प्रकरण स्व प्रागवत समास विकल्प से विकल्प संन्यास समास हो तो यहाँ भी विकल्प होना चाहिए पंचगाव धनम ऐसे में पंचगाव में कभी समास हो कभी नहीं हो तो आगे धन के साथ बहुवी समास होगा तो ठीक नहीं होगा बीच में समास हो नहीं हो तो एक पद कैसे होगा इसे भारतिकार कहते हैं द्वंद्व तत्पुरुषयो द्वंद हो द्वंद्व हो अर्थात तत्पुरुष हो उत्तर पद पर में है आगे समास करना है तो नित्य समास वचनम कर्तव्यम नित्य समास होता है अर्थात तो पंचगाव्य में नित्य समास हो जाएगा विकल्प नहीं पंचम जो जस गोज में नित्य समास हो जाएगा तथितार्थ उत्तर पद समाह सूत्र से किसी अर्थ में है उत्तर पदे उत्तरपदे पर सामसे संख्या पंच का सामस पंच गोमें सामस हो जाएगा निस आगे गोरअत्तलुक अत्थित लुकि तुक् तलुक तस्तु न तद्धितुकि तत्तलुकधितुकि तस्तापुर टच् सैत स तो न तो तुकि पंचगावो धनमय से तो है बहुब्री के गर्भ में तत्पुरुष है पंच गोगा में पंचगाव में तथित उत्तरपद प्रदेश समाज समास होता है ये हो गया तत्पुरुष तो इसको कहते तत्पुरुष गर्भ बहुव्री तत्पुरश गर्भयस्य बहुव्रीय समास के गर्भ में तत्पुरुष है ये पंचन जस गो ये समास है ये गोरअित लुक जहाँ तद्धित लुको हो तथि तक का आलु कहीं कहीं अध्यर्ध आदि सूत्र है द्विगोर संज्ञायाम कहीं सुख तथित लुक हो गया तो ये सूत्र नहीं लगेगा जहाँ तथित लुक नहीं हो गोन् तत्पुरशा टच से आत समास तक पंचक में गोन तत्पुरश है समासान टच हो जाएगा पंचनजस, गोजस गो जस फिर धन के साथ बहुबरे आगे होगा अभी उसके बाद सु सुपधातुलोप जाएगा पंचन गह में पंचगो बन जाएगा पंचगो क्या कर टच का अह क्या गौ क्या क्या रहेगा तो हो जाएगा गो क्या गया कैसा चल गया, गया? एच होता है तो हो जाएगा अबादेश हाँ पंचकव बन जाएगा फिर धन के साथ बहुबरी समास होगा पंचगभ धन हम यश्य हो फिर बहुबरी होकर के आगे सुपधातु प्रातिपद लोप हो जाएगा फिर सुपत्ति ये पंचगप धन में आगे नहीं दिया पहले अनेक मन पदार्थे बहबूरी समास सुपुरा को मिला करके पंचन गोजस गो जस धन सुपुरा हो जाएगा अनेक मन्य पदार्थे बहबूरी उसके बीच में मध्य में पंचन गोजस में तथित धातु उत्तरपद सूत्र से समास और उसके बीच में भी समास टच हो जाएगा श्लोक हो जाएगा फिर पंच पंच गोधन होने पर इसमें टच प्रत्य पंचगव धन हो जाएगा ऐसे में दे दिया है सब लोप करके दिया है किंतु ऐसे पंचनजस गोजस गो जस टच धन धन सुभ धातलोप हो जाएगा अवादेश होगा गया, गया पंचगवधन एक प्रत्यय एक पद हो जाएगा स्वादि उत्पत्ति पंचग वधन पंच गाय धन जिस व्यक्ति का पुरुष हो गया पंचग व शब्द तन पंथक होता है कितु पंचगभ धन ये पुलिंग हो गया ये पंचगवधन वाला पुरुष है तत्पुरुष समनाधिकरण कर्मधारय इसी प्रकार पूर्वशाला प्रिय भी बन जाएगा पूर्वशाला प्रिया पूर्वशाल प्रियला भी बनेगा इसमें तो ये दो ही दिया उदाहरण एक हो गया पौर्वशाल दूसरा पंचकधन दो दू उदाहरण दिया छ बनेगा तथितार्थ उत्तरपद समाह में छः बनेगा ये तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारा ये संख्या देखो एक अधिकार में है या नहीं मालूम है किसको एक संज्ञा अधिकार कहाँ से कहाँ तक कहाँ से शुरू होता है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद से शुरू होता है दो द्वितीय अध्याय द्वितीय समाप्ति तक उसके बीच में नहीं आता है तत्पुरुष समानधिकरण कर्मधारय प्रथम अध्याय द्वितीय पाद में एक चार एक है आ कड़ा रा का संज्ञा इसलिए एक संज्ञा अधिकार के बहिर्भूत ये संज्ञा है कर्मधारे तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधार जो तत्पुरुष समान दो तत्पुरुष समाज से हो समानधिकरण समानम अधिकरणम यमानाधिकरण अधिकरण समान हो उसमें समाधिकरण क्या है एकार्थ विशिष्यक बोधजनकत्व एकार्थ विशिष्यक बोधजनकत्वत्वत्व समानधिकरणत्व और अन्य प्रकार समाधिकरण भी आया भिन्न वो आगे बताएंगे यह अभी इतने लिख लो एकार्थ विशेष्यक बोधजनकत्व समाधिकरणत्व अथवा समाधिकरण्यम था, था का अर्थ एक अर्थ विशेष्यक बोधजनकत्व एक विशेष्यक बोधजनकत्व बोधजनक होगा समानाधिकरण पद उसमें जनकत्व रहेगा समानाधिकरण शब्द पहले बहुव्री होता है समानम अधिकरण यु पदयु दो पद का समानता समान का अर्थ एकम समन का अर्थ एकम अधिकरण अधिकरण पद का क्या होता है अर्थवाच्यर्थ अधिकरण का अर्थ समानम का थे एकम अधिकरण का थे वाच्यम यु पद जो दोनों पद का वाच्यार्थ एक हो वो पद होगे समानाधिकरण वो समानाधिकरण जिसमें रहेंगे वो भी समानाधिकरण हो जाएगा समाधिकरण ते अश्यस्तः जिसमें समाधिकरण दो पद हो वो समानाधिकरण हो जाएगा एक अर्थ बोध बोधजनक ज्ञान होता है जैसे घट का घट का ज्ञान होगा घट में एक विशेष्य होता है कि विशेषण होता है नीलो घट कहेंगे तो घट होगा विशेष्य नीलो होगा विशेषण रक्त घट कहेंगे तो विशेषण कौन होगा रक्त होगा विशेष्य घट होगा कुछ नीलो और रक्त आदि नहीं करे केवल घट कहेंगे घट तो विशेषण क्या होगा घटतत्व होगा विशेषण घट कहेंगे तो घटतवान घटत जाति और घट है विशेष्य नीलम केवल नीलम कह दिया नील रूप वाला कोई वस्तु ही विशेष्य नील रूप वाला है उत्पलम कह दिया उत्पल है कमल कमल कहेंगे तो विशेष्य होता है कमल नीलम च तद उत्पल च नीलम उत्पल घटक हैं तो एक घट विशेष्य घटत्व विशेषण हुआ घटत्व प्रकार के बोध कहते घटत्व प्रकार घटत्व प्रकार यकार विशेषण घटत्व प्रकार के ज्ञान घटत् प्रकार ज्ञान का विशेष्य घट घट विशेष्य का घट प्रकार के ज्ञान दो पद का यदि एक ही विशिष्य हो जाए एकार्थ विशेषज्ञ बोधजनक एक, एक कमल है कमल है कम पद्म है ये पद्म में नील है वो कमल को कमल कहा जाएगा नीलम कहा जाएगा नहीं नीलम च तत् उत्पलम च नीलम उत्पलम जैसे नीलो घट है जैसे नीलम उत्पलम यद्यपि नीला शब्द रूपवाचक है नीलरूपम किंतु जब कमलों को नीला कहते घट को नीला कहते हैं घट नील रूप रूप है क्या घट नीलो घट कहेंगे तो घट हो क्या द्रव्य नील का अर्थ नीला रूप है नील रूप बाला को नील शब्द से कहते हैं रक्तो घट है। जो घट रक्त रूप बाला उसको रक्त कहते हैं इसमें तथित में आगे आता है गुणवचनाद मत्वो लोकिष्ट गुणवाचक शब्द से मत्तु का लोक हो जाता है नीलवान को नील कहेंगे रक्तवान को रक्त कहेंगे रक्तो घट में रक्त शब्द रूपवाचक नहीं रूपवाला का वाचक क्योंकि जो घट वही रक्त है रक्तो घटा, नीलो घटा, जो घटा वही नील है घट द्रव्य नीले रूप द्रव्य रूपे के कैसे होगा तो नील शब्द का से नीला नील रूप वाला नील वाला द्रव्य होता है नीलम च तद उत्पलम ये दोनों नील शब्द उत्पल शब्द एक, एक अर्थ को कहते हैं किसको कमल को कमल है और नील रूप वाला है जो रक्त उत्पल को सामने रखेंगे उसको नील कमल आ जाएगा या नीला घटक आ जाएगा नीला घटक आ जाएगा है? कमल है सामने नील रूप वाला है इसको क्या कहेंगे नीलम कमलम रक्त रूप वाला है तो नीलम कहेंगे रक्तो कह रक्तम कमलम एक द्रव्य है कमल है उसको कमली भी कहते हैं नील भी कहते हैं तो एक अर्थ विशेष विशेष हो गया कमल जो नील रूप वाला कमल अर्थ विशेष कोधजनक नील कमल वाक्य हुआ दोनों समानाधिकरण है एक अर्थ है नील कमल कमल जो नील रूप वाला नील शब्द का अर्थ है वाला कमल है जो तत्पुरुष समास तत्पुरसमान हो जाएगा उसका नाम एक संज्ञा है कर्मधारय क्या नाम है कर्मधारय संख्या द्विगु संख्या तधिता द्विगु द्विगुस स तथितार्थ उत्तर पद समाह इस सूत्र से समास करेंगे तो दीक्ष पूर्व पद के इतने समास होगा कितना होगा तीन होगा संख्या पूर्व पद कितने होगा हैं तीन है दीक्ष संख्या की अनुभूति है पूर्व हो तो तीन संख्या पूर्व हो तो तीन इनमें से जो संख्या पूर्व है तद्धितार्थे तद्धिताथ इतविध तीन प्रकार संख्या पूर्व कहा गया संख्या पूर्व एक है तद्धिताथ विषय में दूसरे है उत्तर पद पर रहते तृतीय है समारोह त्रिविध संख्या पूर्व जो कह गए सबकी क्या संज्ञा होगी दिगु संज्ञ सी संज्ञा यस्य सद्विगु संज्ञ दिगु संज्ञ तीन प्रकार वो कर्मधारे है समानाधिकरण होने से जैसे पूर्वशाला में समास कर्मधार है संख्यापूर्व हो गया तो द्गु हो जाएगा अभी संख्या पूर्व दिग् है जैसे पंचगाव में पंचगाव संख्यापूर्व है द्घु हो जाएगा द्विगुण से क्या होगा इस तरह है द्विगुरेक वचनम दिगु एक वचन द्विगु अर्थ समाहार एक वत्स्यात दिग्गुअर्थ समाह द्विगु के लिए जो समाहार होगा वह एक वत्स्यात केवल और समाह के लिए सबु दिग्गु के लेने समाहार समाह में एकवत हो जाएगा स नपुंसकम समाह द्विगुर्द्वंद्वच्च नपुंसक सियात समाह द्विगु समास हो अथवा द्वंद्व हो तो नपुंसक हो जाएगा समाहार द्वंद्व आगे गया द्वंद्व में समाहार हो जाएगा तो नपुंसक होता है एक वचन में हो जाता है येसाया था कर्तिकणे कृता बहुलम न हो तो सप्तमी आया था कर्तिकण सन्दंधन नहीं हाँ समाह करके सप्तमी कर्तृकर्ण में पहले समाह हुआ समाह करके सप्तमी आया एक वचन हुआ नपुंसक हो गया तथिताथ उत्तरपद समाच् समहारे तथिताथ उत्तरपद समाहार्च तस्वीर पंचांग गवाम सामहार ये तिताप में ये समाचार वाच्ये तद्धिता उत्तरपदे पर तो दो उदाहरण दे दिया था और समा के लिए तृतीय उदाहरण पंचांग गवाम सहार ये समसे समाहार में तंचा गवा यहाँ पूर्वपद संख्या पंचांग गवाम सहार में पंच आम गो आम ऐसा समास होगा समास होने के बाद ये गो रक्तधित लुकी सूत्र से टच प्रत्यय समासांत हो जाए गोनता तत्पुषा टच याद समासांत पंचन आम गो आम टच टच का रहेगा अपधातु लोप हो जाएगा पंच गो अगर अग्रे अब आदेश पंच गव पंचन के नकार का लोप हो जाए न लोप प्रातिपेद सिर्फ पंचगव गव यह अभी होगा समाहर होने के कारण द्विगुरेक वचनम द्विगु संख्या के सूत्र से संख्या पूर्व द्विगु एकवचन वचन के सूत्र से अच्छा अस नपुंसकोन से नपुंसक हो जाएगा पंचगवम बनिया पंचगवम ये हो गया तद्धितार्थ उत्तर प्रदेश समाह सूत्र का तीन उदाहरण दिया इसमें तद्धितार्थ विषय में क्या उदाहरण दिया पौर्वशाल हो उसके बाद उदाहरण दिया उत्तरपद पद पर्त तो हो क्या दिया है पंचगवधन उसके बाद समाहोह में एक उदाहरण दिया क्या उदाहरण दिया पंचकवम ये तद्धित विषय में उत्तरपद पद पर समाह में तीन दिया तद्धितार्थ में संख्या दिख पूर्व दिया पूर्वशाला दिख पूर्व का एक दिया और संख्या का दो दिया पंचगवधन पंचगवम विशेषणम विशेषेन बहुल इस सूत्र से समास करेंगे तो उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी विशेषण क्यों प्रथम विशेषण प्रथम विशेष्य विशेष के साथ विशेषण का होगा। विशेषण को कहते भेदक विशेष होता है भेद में दिया भेद्यम मिथ्याह भेदकम् तो विशेषणम् प्रधानं तो विशेष सैद प्रधान विशेषण श्लोक पुस्तक में नीचे टिप्पणी में भेद्यम विशेष नीलम उत्पल उत्पल कम तो कमल नील रूप होता है रक्त रूप होता है अन्य रूप भी हो सकता है केवल उत्पल कहेंगे तो किस रूप वाला लेना कमल कोई रूप हो सकता है किन्तु नील कह दिया तो रक्त रूप वाला लाना? नहीं ये भेदक हो गया नीलम विशेषण भेद्य हो गया विशेष्य नीलो घट विशेष्य क्या है घट और भेदक क्या होगा नील विशेषण क्या होगा नील भेद्यम विशेष मित और भेदकम तो विशेषणम और उसमें विशेष्य प्रधान होता है विशेषण अप्रधान होता है नीलम घटम आनय नीलो घटम आनय नील घटम आनय तो को लाएंगे या नीलों को लाएंगे को लाएंगे तो नीले रूप अपने आप आ जाइएगा विशेष्य उत्तर पदार्थ के साथ अन्य होता है तो प्रधानमंत्रो विशेषम से आदम विशेषण होता है अप्रधान विशेषण अप्रधानम पदार्थ स्वार्थ निकय पाद अप्रधान विशेषणम विशेष्य पदार्थ में विशेषण अपने अर्थ को दे दिया नील रूप द्रव्य में आ गया इसलिए विशेषण प्रधान हो गया विशेष्य प्रधान इसे क्यों होता है किंतु स्वार्थ सेव समर्पणार्थ अपने अर्थ का ही बोध कराता है तो यहाँ विशेष्य का विशेषण के समास होगा इसलिए वृत्ति में दिया भेदकम भेद्य न समानाधिकरण प्रागवत समण समास होगा भेद्यन सामनाकरण निकरण होना चाहिए तो वह समास होगा बहुल समस्याते ते बहुल क्या है श्लोकमा क्वचि बाहुलक वदती बहुल द्वंद मनोज्ञादिभ्य भूय प्रत्यो करके बहुल से भाव बाहुल बाहुलक हो जाएगा बहुलक बहुल को कहते बहुलत्वम चार प्रकार कहीं प्रवृत्ति कहीं प्रवृत्ति नहीं होती कहीं विकल्प क्या अन्य कुछ हो जाता है इसलिए यहाँ बहुल समास होता है नीलम उत्पलम में नीलम उत्पलम ये लौकिक विग्रह है अलौकिक विग्रह होगा नीलसु उत्पल सु, सु। समास करने के लिए सूत्र विशेषणम विशेषण बहुलम विशेषण क्या है नील पूरा निपात हो जाएगा नीलसु उत्पल सु के सूत्र से होगा समास होने के बाद क्या सूत्र लगेगा हाँ पहले प्रातिविधी संज्ञा किस सूत्र से उसके बाद सुपुल करने के लिए क्या सोच लो उसके बाद क्या बचेगा नीलोत्पला आधगुण हो जाए नीलोत्पला आगे स्वादी उत्पत्ति होगी क्या लगाना पड़ेगा नया एक दशमन क्यों इसको लगाते हैं समास होने से प्रतिविधी संज्ञा समास संज्ञा कब अलौकिक विग्रह शुभ समय शुभ हो गया समास कैसे होगा तो कहते एकदेश विकृत मनोनीवत शुभ लोक होने पर भी वो प्रातिवेदी संज्ञा हो जाएगी तो आगे प्रातिवेदय संज्ञा करते समय एकदेश विकृत मनोनीवत करते हैं अर्थात शुभ समय ही समास संज्ञा और संज्ञा है इससे समासान तो ही अलौकिक विग्रह अवस्था में होता है ये प्रामाणिका है किसी पुस्तक में होकर के उसको देख करके भ्रांत नहीं करना नीलम उत्पलम अलव के हो गया नील सु उत्पल समास हो गया नील उत्पल आगे सुहादि उत्पत्ति आगे सुवाने के बाद क्या सोच लगे आप महावे भाव रह जाएगा अतम नीलोत्पलम बहुल ग्रहणात् कचित नित्यम कहीं नित्य समास कृष्ण सर्प यहाँ नित्य समास होने से उसका विग्रह नहीं होगा कृष्णसु सर्पसु अविग्रह है एक कोई कृष्ण सर्प है एक संज्ञा है नाम है नित्य समास होते कोई नाम है काला जितने काला सब सबको कृष्ण सर्प नहीं कहते कोई जाति है इसलिए यहाँ नित्य समास हुआ नित्य समास इसलिए क्योंकि कृष्ण चु सर्पय करेंगे तो कोई भी काला सब को कृष्ण सर्प कहा जाएगा किंतु वस्तुतः तो कृष्ण सर्प एक जाति होने से ये नित्य समास होगा विग्रह वाक्य नहीं होगा अलौक्य विग्रह होगा कृष्णसु सर्पसु विशेषण विशेषण बहुलम नित्य समास हो गया कृष्ण सर्प हो क्वचि न नहीं हुआ क्वचि धन्य देव रामो जामदग्न जामदग्नपति जामदग्न राम उसमें समास नहीं हुआ अलग लग रह गया ओम नेता वसा